भी भी के पंक, के, पंक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है होली पर हरीश परमार की कुछ बाल कविताएं रंग रंगीली होली आई रंग रंगीली होली आई रंगों की सौगात लाई रंगों में ऐसे रंगे हैं बच्चे कोई न पहचाना जाए कौन राम है कौन रहीम नजरें धोखा खा जाए अपना फर्ज निभाने आई सबका मेल कराने आई रंग रंगीली होली आई रंगों की सौगात लाई बच्चों की टोली निकली हर मोहल्ले गली गली जाने अनजाने हर चेहरे को रंग देते हैं घड़ी घड़ी रंग अबीर गुलाल से मिट गई हर बुराई रंगों की सौगात लाई रंग रंगीली होली आई रंगों की सौगात लाई छोटी सी पिचकारी में छोटी सी पिचकारी में मैं रंग भर कर लाई हूँ अभी रंगूंगी बारी, बारी बारी मैं यहाँ बतलाने आई हूँ पहले पापा तुम्हें रंगूंगी पीला हरा होली का रंग तुम जितना करते हो प्यार मैं डालूंगी उतना रंग नहीं डरूंगी मैं तो मम्मी तेरी फटकार से आज तुम्हें रंग दूंगी मैं रंग अबीर गुलाल से छिपना जाना राजा भैया जरा सामने आ जाना होली के प्यारे रंगों का तुम भी तोहफा लेते जाना बदले में फिर रंग देना मम्मी पापा भैया मुझको दे जाएगा खुशियाँ सारी होली का त्योहार हमको मुबारक हो होली तोते से मैं बोली तुम्हें मुबारक हो होली कौन सा रंग लगाऊं बोलो लाई हूँ रंगों की झोली तोता बोले मै से हरे रंग का हूँ जन्म से चोंच लाल है देखो मेरी डालो ना कोई रंग कसम से फिर कौ से मै बोली तुम्हें मुबारक हो होली कौआ बोला मैं हूँ काला बेवेगे काला, बेवेगे काला ही रहने दो मै रंग चढ़े ना मुझ में बेजा होली खेलूं मैं कभी ना फिर तो मुर्गे से मैं बोली तुम्हें मुबारक हो होली मुर्गा बोला मेरे पंख रंग डाले हैं लोगों ने कौन सा रंग लगाओगी अब बोलो मेरे गालों में फिर बगुले से मैं बोली तुम्हें मुबारक हो होली बगुला बोला मैं रानी खेलूंगा मैं भी होली मेरे तल पर खाली कर दो अपने रंगों की झोली अपने रंगों की झूली होली के शुभ अवसर पर सुबह सुबह आकर किसने फूलों पर डाला है रंग होली के शुभ अवसर पर अपने चेहरे पर भी कोई मल देता वैसा ही रंग जाकर हम भी हिलमिल जाते रंग बिरंगे फूलों के संग तितली को हम थोड़ा मूर्ख बनाते होली के शुभ अवसर पर, तारीफ करूं कितनी फूलों की फूलों से प्यारा कोई नहीं है जिसका बेटा इतना प्यारा वो माता कभी रोई नहीं सारे जग को फूलों ने आज बधाई दी है होली के शुभ अवसर पर अच्छे, अच्छे अच्छे गुणों का रंग इकट्ठा करते जाओ जितने मिले जन जीवन में अपने रंग से नहलाओ छोड़कर सारे भेद भेदभाव सारे जग को करो सलाम होली के शुभ अवसर पर अभी आप सुन रहे थे होली पर हरीश परमार की कुछ बाल कविताएं हैं वाचक स्वर भारती परिमल